अमरावती के दक्षिण विष्णु मंदिर की महिमा, मेघवन का महत्व तथा विभिन्न तीर्थों की महाशक्तियों के नाम, मारकन्दे जी कहते हैं, एक बड़ी पवित्र वस्तु है वह सब प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली है, अथवा गोदान और शिवभक्ति से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, विवशत है। मनवंतर में राजर्षि वीरण के पुरोहित मैत्रेयी हुए थे जिन्होंने नर्मदा के तट पर भगवान उष्णु का मंदिर बनवाया है वह मंदिर अमरावती पुरी के दक्षिण दिशा में नर्मदा तट पर युष्मान है उसके मार्ग में से और नर्मदा के प्रवाह से वे दुष्यंत भगवान उष्णु के लोक में आनंद भोगते हैं युधिष्ठिर नर्मदा के पश्चिम और उत्तर तट पर जो जो उत्तम तीर्थ हैं उनका वर्णन सुनो यज्ञ पर्वत मेघवन नाम से प्रसिद्ध एक वन है जहां पूर्व काल में चक्रवर्ती राजा रणती देव ने देवता असुर और मनुष्य सहित अपने कुल को गोलोक में पहुंचाया है विभिन्न तीर्थों की महाशक्तियों के नाम इस प्रकार है आकाश में विशालाक्षी नेमिश में लिंग धारणी प्रयाग में दलिताधिवी गंध मादन में काम का कामों का देवी, मानस में उम्मदा अंबर में विश्वरोनी गोमती पर्वत पर गोमती मंदराचल पर काम चारणी चित्ररथ वन में मदुद कटा हंसदिनापुर में तपन्ती काम्याकुब्जी में गाओड़ी, कमल पर्वत प्रभाव, एकांग्र श्रेणी में कीर्ति मति, विश्ववेश में विश्वा, पुष्कर में पुरुहता, केदार में मार्गदायनी, हिमालय पर नंदा, गोकरन श्रेणी में भद्रकर्णी का, में भवानी, विल्बो में विल्ब पत्री में माधवी भद्रेश्वर में भद्रा, व्रहा, पर्वत पर जया, कमलायन में कमला, रुद्रकोटी में रुद्राणी, कालजर में कोटि, मालिंग में कपिला, माकोटा में मुक्तेश्वरी, शालग्राम में महादीवी, शिवलील में जलप्रिया, मायापुरी में उमारी, संतान में ललिता, उत्पलक्षेत्र में सहस्त्राशी हे लक्ष्मी महोत्पला में मंगला पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला वृषाशा में अमौक्षी पुण्यवर्धन में पाटला सुपाशर में नारायणी चित्रकूट में दृढसुंदरी ऋपुल् में विपुला प्रयाचरल में कल्याणी गोकोट में कोटी यमुना में मृगावती कर्वी में महालक्ष्मी विनायक में उमा देवी वेदनाथ में हारो महाकाल में महेश्वरी का अभ्या विंध्यगिरि की तन्नार मांडव तीर्थ में मांडू महेश्वर में, में स्वाहा परचंड तीर्थ में शालगुवा अमरकंटक में चंडी का Somiswar meń Vara hi Prawas meń Puskararati Sarswity meń Diew Matta Prawatii meń Prawah mahali meń Maha bhaag Paujshani Sahita Kaartikej meń Shankri Utpala, Varsk meń Bola Shor Sengam meń Mala Shiddhu me, Lakshmi भारताश्रम में अनंता जालंधर में सिद्धुखी किश्किंधा पर्वतपर तारा देवदारुम में पुष्टि काश्मीरमंडर में मेधा हिमालन में भीमादेवी वस्त्रेश्वरी पीरध में तुष्टि कपाल मोचन में सिद्धि काया वरुण में माता शंकु द्वार में धृति पिंडकार में धूमी चंद्रभाग में कला अक्षुधत में शिवधारणी विजिंती में वृता बदरी में ओषधि उत्तर गुरु में भी ओषधि गुषु कुशदीप में कुशादूत हिमकूट में नमनथा प्रमंत में सत्यवादिनी में वंदनी विश्वरलो ने उबेर तीर्थ में निधि वैदिक वंदन में गाय के शिव के समीप पार्वती देवलोक में इन्द्राणी भामण के मुख में सरस्वती सूर्य बिंदु में प्रभा मातृका तीर्थ में मातृका वैष्णवी तीर्थ में वैष्णवी सतयुग में अरुंधति अप्सराओं में तिलुष्टमा सबु ढेधारी में चीती ब्रह्म कला तथा शक्ति ये नाम और तीर्थ है, जो काल प्रात है उठकर इनका पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है कि तीर्थों में स्नान करके जो मनुष्य इन अक्षुकों का दर्शन करते विषब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं जो इन देवियों के तीर्थ स्थान में अपने शरीर का त्याग करता है वह ब्रह्मलोक को घेरकर शिव के परम धाम को प्राप्त करता है गुदान के समय, श्राद्ध में, युवा आदि, मंगलकारी में तथा देवर्षण के समय भी, जो इन नामों का पाठ करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अशोक, वनी का तीर्थ में महाराज रवि चंद्र के द्वारा यज्ञ दान तथा मुनियों का उद्धार मार्खंडे जी कहते हैं नर्मदा के दक्षिण भाग में मार्खंडे मुनी का आश्रम है उसमें विधा मंडप के गर्ग है तथा यशोधन आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि शास्त्रों की तथा संख्या में निवास करते हैं राजन अशोक वनीका कवक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो भगवान शंकर पार्वती देवी गंगा जी और तथा नर्मदा संगम हुआ है वहां स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे मृत्यु को मुक्त हो जाते हैं वही अशोक के शुबरी लिंग है जो प्रत्यक्ष सिद्धि एवं कल्याण प्रदान करने वाली है इसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने शतभिष्ट भ्रामण को शाप से मुक्त किया था और अब वे भ्रामण उस तीर्थ के माहात्म्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भुक्ति हैं स्वयं मनवंतर के आदि कल्प के सत की बात है चंद्रवश में त्रिविचंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो कांची नगरी के क्या था एक समय में अगस्त्येश्वर तीर्थ में जा वहां भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान है अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ का सेवन करते वहां नर्मदा बहती है और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता है सूर्य ग्रहण के समय राजा रविचंद्र तथा स्थान पर से ने कहा कभी पूछा तपोधि ने नाथ जी राजा रविचंद्र आपके आश्रम पर पधारे हैं मैं उनका प्रतिनिधि हूं तो यदि आप खुद पापूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चंद्रेंदु का अर्चन करना चाहते हैं अगस्त बोले नप श्रेष्ठ रविचंद्र यदि श्री आएं और सिंहासन पर विराजमान हो मुनि आगे पाकर राजा वाजे उहा और मुनि मुनि के चरणों का स्पर्श किया मुनि ने अर्ग और पाद आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया और कुशल समाचार पूछते हुए कहा महाभाग आप अंतपुर और परिवार के साथ सब कुशल तो है ना राजा बोले मुनिसुर आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ है जो आपके चरण धुंधों का दर्शन पाकर मैं सब से मुक्त हो गया हूं मुनि श्रेष्ठ सर्व मैं नर्मदा नदी तो स्वतः शुभ और पावन है मैं किसी स्थान पर यज्ञ करूं अगर स्तजीवों ने राजन एकमात्र नर्मदा देवी ही पूर्ण में और शुभ है जंगबुद्धि एक लाख योजन का बताया गया है उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें से जो तपस्या हीन हैं वे भी नर्मदा का जल पान करने से भुवनश्री के लोग में जाते हैं। ओमकार कार आदि, शिवलिंग और वेदुरिया आदि पर्वत द्वार पर और कलियुग में परम पावन होते हैं नर्मदा के दक्षिण और उत्तम भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है, इसे यज्ञ भूमि कहते हैं। इसी में अशोक बनी का जहां साक्षात भगवान निहितवर्णवास करते हैं, यहां किया हुआ यज्ञ बिना किसी विलव Raja bole, nha Apka Aapka kalniar ho, Mę aapke sath mój chalun muni ime se, Gierhe raja, Ravich Chandra, Narmuda ke dachshintar per, Vardomane Sundar, Poonne Pirit, Ashok, Wannikaan jai, Wohadasi Yogen, Wistostu Homi me, Jeng Bhanda po binaja, उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि मालिका तथा रत्नों की राशि से शोभ पा रहे थे